महाभारत आदि पर्व सप्ताधिक दिशतमोध्याय है पांडवों के यहाँ नारद जी का आगमन और उनमें फूट न हो इसके लिए कुछ नियम बनाने के लिए प्रेरणा करके सुंद और उपसुंद की कथा को प्रतावित करना जन्मे जय वाच एवं संप्राप्य राज्यम तद इंद्र तपोधन अत ऊर्ध महात्मा किम कुरत पाण्डवा जन्मेजय ने पूछा तपोधन इस प्रकार इंद्रप्रस्थ का राज्य प्राप्त कर लेने के पश्चात महात्मा पांडवों ने कौन सा कार्य किया सर्व महासा मम पूर्व पिताम द्रौपदी धर्म पत्नी च कथवर्तत मेरे पूर्व पितामह सभी पांडव महान सत्व मनोबल से संपन्न थे उनकी धन पत्नी द्रौपदी ने किस प्रकार उन सब का अनुसरण किया कथम च पंच कृष्णायाम एक क्या ते नर्तमान महाभागा नाभिद्यंत परस्परम वे महान सौभाग्यशाली नरेश जब एक ही कृष्णा के प्रति अनुरक्त थे तब उनमें आपस में फूट कैसे नहीं हुई स्रोत मेक्षा्य हम सर्विस्तरेण तपोधन तम चेचित मनोल्यम युक्ता कृष्णया सह तपोधन द्रौपदी से संबंध रखने वाले उन पांडवों का आपस में कैसा बर्ताव था यह सब मैं विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ वै सम्पायनुवाच धृतराष्ट्रभ्य अनुज्ञाता कृष्णया सह पांडवा रे मिरे खांडव प्रस्थे प्राप्त राजा परम तपा वै सम्पायन जी राजन धृतराष्ट्र के आज्ञा से राज्य पाकर परम तप पांडव द्रौपदी के साथ खांडव प्रस्थ में विहार करने लगे प्राप्य राज्य महातेजा सत्य संधो युधिष्ठिर पालियामास धर्मेड़ पृथ्वी भ्रातृभीष सत्य प्रतिज्ञ महातेजस्वी राजा युधिष्ठि उस राज्य को पाकर अपने भाइयों के साथ धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करने लगे जितार्यो महाप्रज्ञा सत्यधर्म धर्म मुदं परमिकाम परमिका प्राप्त तत्ना वे सभी शत्रुओं पर विजय पा चुके थे सभी महाबुद्धिमान थे सबने सत्य धर्म का आश्रय ले रखा था इस प्रकार वे पांडव वहाँ बड़े आनंद के साथ रहते थे खुरवाणा पौर कार्याणि सर्वाणी पुरुष भा आसान चक्र सन सुच नरश्रेष्ठ पांडव नगरवासियों के संपूर्ण कार्य करते हुए बहुमूल्य तथा राजोचित सिंहासनों पर बैठा करते थे अथते सुप्रिष्टेश सर्वे स्वयं महात्मसु नदस्वत राजया एक दिन जब वे सभी महामना पांडव अपने सिंहासनों पर विराजमान थे उसी समय देवर्षि नारद अकस्मात वहां आ पहुंचे पथा नक्षत्र ज्युष्टेन सुपर्ण चरित चंद्र चर। सूर्य प्रकाशन सेवितेन महर्षि भी नवस्थल ऋभ्येन दुर्लभेनाथ पश्विनाम उनका आगमन आकाश मार्ग से हुआ जिसका नक्षत्र सेवन करते हैं जिस पर गरुड़ चलते हैं जहाँ चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश फैलता है और जो महर्षियों से सेवित हैं जो लोग तपस्वी नहीं हैं उनके लिए व्योम मंडल का वह दिव्य मार्ग दुर्लभ है भूतार्चित भूत, भूत धर्म राष्ट्रम नगर भूषितम अवे क्षमा जगातपाह र्वेदांत गो विप्रर्विद्यासुपारग परे तपसा युक्त तो, ब्राह्मेण तपसावृत नये नीत चरतौ विस्तृत च महामुनि संपूर्ण प्राणियों द्वारा पूजित महान तपस्वी एवं तेजस्वी देवर्षि नारद बड़े बड़े नगरों से विभूषित और संपूर्ण प्राणियों के आश्रयभूत राष्ट्रों का अवलोकन करते हुए वहाँ आए विप्रवर नारद संपूर्ण वेदांत शास्त्र के ज्ञाता तथा समस्त विद्याओं के पारंगत पंडित हैं वे परम तपस्वी तथा ब्रह्म तेज से संपन्न हैं न्यायोचित बर्ताव तथा नीति में निरंतर निरत रहने वाले सुविख्यात महामुनि हैं पराप्तों धर्म समे जगम्यवान्वितात्मा गतरजा शांतो मृदु ऋतु ऋजुर्ज धर्मेतदानुष अक्षेन वृत्त संसार भयवर्जितायाद वेदेशु विवेशुक्साजुसा वे वेत्ताज वृत्ताको विदुरारोहवात्शुक्लों भूिष्ठ पथि को नख शक्षण शिखयोपेत संपन्न परम्त्सा अवधाते चूक्ष्मे च दिव्ये चुचि शुभे महेन्द्रधत्ते महति बिभ्रत परस्य दुष्प्राप मंडे न ब्रह्मवर च उत्तम भवन भूमिपाल बृहस्पतिवा प्लुत उन्होंने धर्मबल से परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया है वे शुद्धात्मा रजोगुण रहित शांत मृदु तथा सरल स्वभाव के ब्राह्मण हैं वे देवता दानव और मनुष्य सबको धर्मतः प्राप्त होते हैं उनका धर्म और सदाचार कभी खंडित नहीं हुआ है वे संसार भय से सर्वथा रहित हैं उन्होंने सब प्रकार से विविध वैदिक धर्मों की मर्यादा स्थापित की है वे ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद के विद्वान हैं न्यायशास्त्र के पारंगत पंडित हैं वे सीधे और ऊंचे कद के तथा शुक्ल वर्ण के हैं वे निष्पाप नारद अधिकांश समय यात्रा में व्यतीत करते हैं उनके मस्तक पर सुंदर शिखा शोभित है वे उत्तम कांति से प्रकाशित होते हैं वे देवराज इंद्र के दिए हुए दो बहुमूल्य वस्त्र धारण करते हैं उनके वे दोनों वस्त्र उज्जवल महीन दिव्य सुंदर और शुभ हैं दूसरों के लिए दुर्लभ एवं उत्तम ब्रह्म से युक्त देव बृहस्पति के समान बुद्धिमान राजा युधिष्ठिर के महल में उतरे संहितायांसोपस्थित द्विपद्स च धर्म से धर्मस्य क्रमधर्मस्य पारगः गाथा साधर्म सामनाम परम वलगुना आत्मना सर्वक्षिभ्यतम महा कृत्यव योकता धर्मे बहुविधे मदो मतिमता समस्त वह छेद्ता निगम संशया अर्थ निर्वर्चने संशय छिद संशय प्रकृतियामकुशो नाधर्म विशारद धर्म आगम धर्मे संक्रमेण चृत्सु एक शब्द नानाएकाश्च पृथक छु थुत छुति पृथकर्थाधान्श्च प्रयोगाणेक्षिता संहिताशास्त्र में सबके लिए स्थित और उपस्थित मानो धर्म तथा क्रम प्राप्त धर्म के वे पारगामी विद्वान हैं वे गाथा और साम मंत्रों में कहे हुए आनुषंगिक धर्मों के भी ज्ञाता हैं तथा अत्यंत मधुर सामगान के पंडित हैं मुक्ति की इच्छा रखने वाले सब लोगों के हित के लिए नारद जी स्वयं ही प्रयत्नशील रहते हैं कब किसका क्या कर्तव्य है इसका उन्हें पूर्ण ज्ञान है वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं और मन को नाना प्रकार के धर्म में लगाए रहते हैं उन्हें जानने योग्य सभी अर्थों का ज्ञान है वे सब में समभाव रखने वाले हैं और भेद विषयक संपूर्ण संदेहों का निवारण करने वाले हैं अर्थ की व्याख्या के समय सदा संशयों का उच्छेद करते हैं उनके हृदय में संशय का लेस भी नहीं है वे स्वभावतः धर्म निपुण तथा नाना धर्मों के विशेषज्ञ हैं लोग अगम धर्म तथा वृत्ति संक्रमण के द्वारा प्रयोग में आए हुए एक शब्द के अनेक अर्थों को पृथक पृथक श्रवण गोचर होने वाले अनेक शब्दों के एक अर्थ को तथा विभिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को वे पूर्ण रूप से देखते और समझते हैं प्रमाण भूतौलोक सर्वाधिकुचर्ण विकार सकल पूजि स्वरे अस्वरे च विविधे वृत्सु विविधेशुस्थानु साममु धातुषु सु। दुदेश्याम्यातन तद्य पान्यंगस्म काे निर्दि य य चिकीीर्षिताे योक संमृत विभाषिम चमयम भाषित हृदय अगम आत्में च पर चर संस्कार योगवान् यहाँ स्वाणता च बोधा च वचनस्वरा विज्ञाता चोक्तवाक्याता बहुता बोधा ही परमच विविध व्यतिक्रमाेदत बहुशो च वचना विधिन्दा देश समता नानुशल सत्र ते सूच सर्वश पिभूषिता वाचा वर्णत स्वर तो प्रत्यंश्च साम ख्याता प्रतिधाक पंच चाक्षर जाता स्वर संचे अकरणों और समस्त वर्णों के विकारों में निर्णय देने के निमित्त वे सब लोगों के लिए प्रमाणभूत हैं सदा सब लोग उनकी पूजा करते हैं नाना प्रकार के स्वर व्यंजन भांति भांति के छंद समान स्थान वाले सभी वर्ण समानय तथा धातु इन सब के उद्देश्यों की नारद जी बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं संपूर्ण आख्यात प्रकरण धातु रूप तिगंत आदि का प्रतिपादन कर सकते हैं सब प्रकार की संधियों के संपूर्ण रहस्यों को जानते हैं पदों और अंगों का निरंतर स्मरण कर रखते हैं काल धर्म से निर्दिष्ट यथार्थ तत्व का विचार करने वाले हैं तथा वे लोगों के छिपे हुए मनोभावों को वे क्या करना चाहते हैं इस बात को भी अच्छी तरह जानते हैं विभाषित वैकल्पित भाषित निश्चयपूर्वक कथित और हृदयंगम किए हुए समय का उन्हें यथार्थ ज्ञान है वे अपने तथा दूसरे के लिए स्वर संस्कार तथा योग साधन में तत्पर रहते हैं वे इन प्रत्यक्ष चलने वाले स्वरों को भी जानते हैं वचन स्वरों का भी ज्ञान रखते हैं कही हुई बातों के मर्म को जानते और उनकी एकता तथा अनेकता को समझते हैं उन्हें परमार्थ का यथार्थ ज्ञान है वे नाना प्रकार के व्यतिक्रमों अपराधों को भी जानते हैं अभेद और भेद दृष्टि से भी बारम्बार तत्व विचार करते रहते हैं वे शास्त्रीय वाक्यों के विविध आदर्शों की भी समीक्षा करने वाले तथा नाना प्रकार के अर्थ ज्ञान में कुशल हैं तद्धित प्रत्ययों का उन्हें पूरा ज्ञान है वे स्वर वर्ण और अर्थ तीनों से ही वाणी को विभूषित करते हैं प्रत्येक धातु के प्रत्ययों का नियम पूर्वक प्रतिपादन करने वाले हैं पाँच प्रकार के जो अक्षर समूह तथा स्वर हैं उनको भी वे यथार्थ रूप से जानते हैं कंठ तालो मूर्धा दंत और ओष्ट इन पांच स्थानों अथवा पांच अभ्यंतर प्रयत्नों के भेद से पांच प्रकार के अक्षर समूह कहे गए हैं और उ री, री, ये पांच ही मूल स्वर हैं अन्य स्वर इन्हीं के दीर्घ आदि भेद अथवा संधिज हैं तमागत दृष्ट प्रत्युत गम्याद्य आसनम रुचिर तस्मे प्रददौस्व युधिष्ठि देवर्षेपीष्ट स्वयंघ्यम यथाविधि प्रादुधिष्ठिरो धीम राज्यम तस्मी निवेदयत दृतिज तुताम पूजा ऋषि प्रीतमनासराम उन्हें आया देख राजा युधिष्ठि ने आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया और अपना परम सुंदर आसन उन्हें बैठने के लिए दिया जब देवर्षि उस पर बैठ गए तब परम बुद्धिमान युधिष्ठिर ने स्वयं ही विधि पूर्वक उन्हें अर्घ निवेदन किया और उसी के साथ साथ उन्हें अपना राज्य समर्पित कर दिया उनकी यह पूजा ग्रहण करके देवर्षि उस समय मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए आ शिभिर्वर्धा चमुवाचा शता निस्साभ्यनुज्ञात तथो राजा युधिष्ठि कथयामसनाय भगवस्थितैथ द्रौपदी चापे शुचि भूत सगात्रस्ते नारद पांडव तिवाद्यचरण देंवरते धर्मचारिणी दे। कृता सीता सेथ दृपतात्जा त धर्मात्मा सत्यवाग्रसी सतम आशीषो विविधा प्रोच्य राजपुत्री सुनाद हो भगवान् होंच भगवान्मनवान् भगवानता गतायामथ कृष्णायाम युधिष्ठिर पुरोगमान विभक्ति पांडवान सर्वान वाच भगवान श्री फिर आशीर्वाद सूचक वस्त्रों द्वारा उनके अभ्युदय की कामना करके बोले तुम भी बैठो नारद की आज्ञा पाकर राजा धिरठिर बैठे और कृष्णा को कहला दिया कि स्वयं भगवान नारद जी पधारे हैं यह सुनकर द्रौपदी भी पवित्र एवं एकाग्र चित्त हो उसी स्थान पर गई जहाँ पांडवों के साथ नारद जी विराजमान थे धर्म का आचरण करने वाली कृष्णा देवर्षि के चरणों में प्रणाम करके अपने अंगों को ढके हुए हाथ जोड़कर खड़ी हो गई धर्मात्मा एवं सत्यवादी मुनिश्रेष्ठ भगवान नारद ने राजकुमारी द्रौपदी को नाना प्रकार के आशीर्वाद देकर उस सती साध्वी देवी से कहा अब तुम भीतर जाओ कृष्णा के चले जाने पर भगवान देवर्षि ने एकांत में युधिष्ठिर आदि समस्त पांडवों से कहा नारद वाच पांचाले भवतामे का धर्मपत्नी यशस्विनी यथा वो नात्रेद सा तथा नीतिविधीयताम नारद जी बोले पांडवों यशस्विनी पांचाली तुम सब लोगों की एक ही धर्मपत्नी अतः तुम लोग ऐसी नीति बना लो जिससे तुम लोगों में कभी परस्पर फूट ना हो सुन्दो पसुन्दो ही पुरा भ्रातरो आस्ताम्याम त्रि सुलो के सुभ्रुतह पहले की बात है सुन्दर और उपसुद नामक दो असुर भाई भाई थे वे सदा साथ रहते थे एवं दूसरे के लिए अवध्य थे केवल आपस में ही लड़कर वे मर सकते थे उनकी तीनों लोकों में बड़ी ख्याति थी एक राजा वेक गृह वे क्या तिलोहतमा यास्तो हे तो रण्योन्यम अभिजोह उनका एक ही राज्य था और एक ही घर वे एक ही सैयाह पर सोते एक ही आसन पर बैठते और एक साथ ही भोजन करते थे इस प्रकार आपस में अटूट प्रेम होने पर भी तिलोत्तमा अप्सरा के लिए लड़कर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला रक्षता युधिष्ठिर इसलिए आपस की प्रीति को बढ़ाने वाले सौहार्द की रक्षा करो और ऐसा कोई नियम बनाओ जिससे यहाँ तुम लोगों में वैर विरोध ना हो युधिष्ठि सुंदो पसुआव कश्य पुत्र महामुदे उत्पन्न कथम भेद कथम चाणमग्नता ने पूछा महामुनि सुंदर और उपसुद नामक असुर किसके पुत्र थे उनमें कैसे विरोध उत्पन्न हुआ और किस प्रकार उन्होंने एक दूसरे को मार डाला अपसरा देव कन्या व यस्याह कामेन संमतौ जघ्नतुस्तौ परस्पर यह तिलोत्तमा अप्सरा थी किसी की देवता की कन्या थी तथा वह किसके अधिकार में थी किसकी कामना से उन्मत्त होकर उन्होंने एक दूसरे को मार डाला ए तत्सव यथा वृत्तम विस्तरेण तपोधन स्त्रोतमेक्षा परम कौतूहलम तो विन तपोधन यह सब वृत्तांत जिस प्रकार घटित हुआ था वह सब हम विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं ब्रह्मण उसे सुनने के लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है यदि श्री महाभारत आदि परवण विदुरागमन राज्य लम्ब परवणि युधे नारद संवाद सप्तधिक द्विशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत विदुरागमन राज्य लम्ब पर्व में युधिष्ठिर नारद संवाद विषयक 207वां अध्याय पूरा हुआ